ब्लॉक की, की एक और, और पेश कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं गुरु भक्त एकलव्य की कथा यदि मन में संकल्प लिया हो तो भला कौन उसे पूरा करने में आड़ा आ सकता है सुविधाहीन होने पर भी किस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है गुरु की अनुपस्थिति में ही एकाग्रता से स्वयं पढ़ने अभ्यास करने का जीता जागता उदाहरण है एकलव्य गुरु भक्ति कर्तव्य परायणता तथा उसका अथक श्रम साधना की सफलता ने उसका नाम इतिहास में अमर कर दिया आज हम यदि एकलव्य की शिक्षा प्राप्त करने के तरीके को एकलव्य सिद्धांत के रूप में जानें, तो हम कहेंगे कि यह सिद्धांत है स्वयं एकाग्र मस्तिष्क से शिक्षा ग्रहण करने का सिद्धांत एकलव्य आदिवासी भील राजा हिरण्य का होनहार पुत्र था बचपन से ही बालक की प्रतिभा को परखकर पिता एक योग्य गुरु द्वारा उसकी शिक्षा शिक्षा का प्रबंध करना चाहते थे एकलव्य अपने घर के पास स्थित गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरव और पांडव वीरों को तिरंदाजी करते हुए देख बहुत रोमांचित होता था मन में गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा थी पिता से अपना मनोरथ बताकर एक दिन गुरु द्रोण के पास गया किंतु गुरु द्रोण ने उसे अपना शिष्य बनाने में असमर्थता दिखाई उन्होंने कहा कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं भील बालकों को नहीं एकलव्य का हृदय खंड, खंड खंड हो गया केवल भील पालक होने के कारण वह शिक्षा का पात्र नहीं हो सकता आचार्य द्रोण ने यह क्या कह दिया वह तो गुरु रूप में अपने हृदय में उनकी प्रतिष्ठा कर चुका है उस पावन मूर्ति को जिसे वह बरसों से पूछता आया है कैसे अपने हृदय से अलग करें? नहीं नहीं ये संभव ही नहीं है एकलव्य खूब रोया उसने संकल्प किया कि वह बनेगा तो केवल गुरु द्रोण का शिष्य ही बनेगा गुरु द्रोण द्वारा त्याज्य होने की अनुभूति से व्याकुल होकर एकलव्य ने कठोरतम श्रम करने का संकल्प मन में धारण कर लिया उसने गहन वन में जाकर आचार्य द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई उसे एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर स्थापित की और प्राणपण से उन्हें नमस्कार कर धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ कर दिया एक से इतना अभ्यास करता कि उसे खुश ही न रहता शीघ्र ही उसने इस कला में निपुणता प्राप्त कर ली। एक दिन गुरु द्रोण और उनका प्रिय शिष्य अर्जुन कहन वन में घूम रहे थे अर्जुन पर आचार्य का विशेष प्रेम था वे उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का वरदान भी दे चुके थे वे ऐसी कोई कला नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें अर्जुन पारंगत न हो अचानक उन्हें वहाँ एक वन्य श्वान के भौकने की करकश आवाज सुनाई दी। आवाज उनकी एकाग्रता में बाधा पहुंचा रही थी परंतु एकाएक आवाज आना बंद हो गई। उन्होंने देखा कि वह श्वान आकुल-व्याकुल सा उस ओर पढ़ा चला रहा था उसका मुख तीरों से भरा हुआ था यह देख, दोनों आश्चर्य से भर गए वे उसी दिशा में चल पड़े जहाँ से वह श्वान निकल कर आया था अपने सामने अपने गुरु और उनके शिष्य को यु अचानक साक्षात उपस्थित देखकर एकलव्य जड़वत हो गया तंद्रा टूटने पर उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया स्नेहा वाणी में द्रोण ने आशीर्वाद दिया एकलव्य गदगद हो उठा। द्रोण ने उसकी धनुर्विद्या कला की प्रशंसा की और गुरु का नाम पूछा अपनी मूर्ति को देख द्रोण का हृदय उस बालक के प्रति और अधिक स्नेह से भर उठा उन्होंने मन ही मन एकलव्य की लगन और संकल्प को नमन किया और उसे अर्जुन से बेहतर मान लिया। किंतु क्या एक गुरु द्वारा अपने शिष्य को दिया वचन विधा हो जाएगा द्रोण कल्पना मात्र से ही सिहर उठे द्रोण भूत भविष्य के ज्ञाता भी थे अपना वचन और अर्जुन का मनोबल बनाए रखने के लिए उन्होंने एकलव्य से उसके अंगूठी की मांग की अर्जुन आचार्य की इस कठोरता को सह नहीं पा रहे थे और अन्य सभी भी इस क्रूर अन्यायी गुरु दक्षिणा से असहमत हो उठे किंतु किंतु एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में भेंट में दे दिया ऐसे ही गुरु भक्त एकलव्य की दसों दिशाओं ने स्तुति की वन्य जीवों की आंखों में गुरु के प्रति संवेदनहीनता के अश्रु थे किंतु एकलव्य की आंखों में प्रसन्नता का सागर उमड़ रहा था आज गुरु दक्षिणा देकर उसने गुरु द्रोण के शिष्य होने का गौरव प्राप्त कर लिया था किंतु यह सत्य किसी की समझ में नहीं आया कि एकलव्य को अति मेधावी जानकर कर द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विद्या का आशीर्वाद दिया था कहते हैं कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जड़ी और मध्यमा उंगली का प्रयोग कर तीर चलाने का अभ्यास किया यहीं से आधुनिक तीरंदाजी के तरीके का जन जन्मा अभी आप सुन रहे थे गुरु भक्त एकलव्य की कथा वाचक स्वर भारती परिमल